भगवत गीता सांकर भाष्य अध्याय पाँच स्वाभिप्राय आचक्षणों निर्णयाय श्री भगवान उवाच अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले संनस कर्मयोगश्च निशाउ तयस्तु कर्म संसा कर्मयोगो विशिष्यते संन्यास कर्मण परित्याग कर्मयोग है चाष्ठान तौ तो उभौ अभी निशेयस्क निशेस मोक्षते कर्मों का परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात मुक्ति के देने वाले हैं ज्ञानोत्पत्ति यद्यपि निःश्रेयस्क तथापि तजोह तोर तो निश्रेयसो कर्मसनिया केवलाद कर्मयोग इति कर्मयोग स्तौति यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु होने से ये दोनों ही कल्याणकारक हैं तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है इस प्रकार भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं कस्मात इति कस्मा कर्मयोगश श्रेष्ठ कैसे है इस पर कहते हैं जेय से नित्यसन्यासी यो न्वेशन कांक्षती निर्दो प्रमुच्यते महाबा ज्ञातव्यः मुच्यते कर्मयोगी नित्य सकर्मयोगी इति यो न द्वेष्टि ना न नाक्षती दुःख सुखे तस्धने चवं विधो यह कर्मण वर्तमान अभी स नित्य ज्ञातव्यः ज्ञातव्यर्थ उस कर्मयोगी को सदा संन्यासी ही समझना चाहिए कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है अर्थात जो सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष रहित हो गया है वह कर्म में वर्तता हुआ भी सदा संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिए निर्द्वंदो वर्जितो ही यस्माद् महाबाहो सुखम बंधात अनायासैन प्रमुच्यते क्योंकि हे महाबाहो राग रागद्वेश द्वंदों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है सन्यास कर्म भिन्न संन्यासकर्मयोग भिन्नपुरुषानुष्ठेयो विरुद्धों फलेधो युक्त न तो उभर निशस्क प्राप्ति इदम उच्यते भिन्नपुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य परस्परवि विरुद्धकर्मसन्यास और कर्म योग के फल में भी विरोध होना चाहिए दोनों का कल्याण रूप एक ही कह, फल कहना ठीक नहीं इस शंका के प्राप्त होने पर यह कहा जाता है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक सम्य विन्दते फलम् सांख्य योगों पृथक विरुद्ध भिन्न फलौ बाला प्रवदन्ति न पंडिता बुद्धि वाले ही सांख्य और योग इन दोनों को अलग अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं पंडित नहीं पंडिता तो ज्ञानीन एक फलम अविरुद्धम इच्छी ज्ञानी पंडित जन तो दोनों का अविरुद्ध और एक ही फल मानते हैं कथम एकम अपि सांख्य योग्य आश्रिता सम्यक, सम्यक अनुष्ठित अनुष्ठितर्थ उभयिंदते फल क्योंकि सांख्य और योग इन दोनों में से एक का भी भली भाते अनुष्ठान कर लेने वाला पुरुष दोनों का फल पा लेता है उभयो तद ही अतः न फले विरोध अस्ति कारण दोनों का वही एक कल्याण परम पद फल है इसलिए फल में विरोध नहीं है ननु सन्यास कर्म योग शब्देना न्यायासकमग सांख्य योग सांख्ययोग फलैक कथम इह अकृत ब्रविति पूर्वपक्ष संन्यास और कर्मयोग इन शब्दों से प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरण विरुद्ध सांख्य और योग के फल की एकता कैसे कहते हैं न एष दोषा यद्यर्जुन सन्यासम कर्मयोगम केवलम चेवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृता भगवान तो तत्परितगेन एवं स्वाभिप्रेत विशेषम संयोज्य शब्दातरवाच्यतया प्रतिवचन दद सांख्य योगो इति उत्तर पक्ष यह दोष नहीं है यद्यपि अर्जुन ने केवल संन्यास और कर्म योग को पूछने के अभिप्राय से ही प्रश्न किया था परंतु भगवान ने उसके अभिप्राय को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते हुए सांख्य और योग ऐसे इन दूसरे शब्दों से उनका वर्णन करके उत्तर दिया है थौ एव ज्ञान तदुपायसम बुद्धिवादि संयुक्त सांख्य योग शब्दवाच्य भगवतो मतम अतो न अप्रकृत प्रक्रिया इति क्योंकि वे सन्यास और कर्म योग ही क्रमानुसार ज्ञान से और उनके उपाय रूप समबुद्धि आदि भावों से युक्त हो जाने पर सांख्य और योग के नाम से कहे जाते हैं यह भगवान का मत है अतः यह वर्णन प्रकरण विरुद्ध नहीं है एकस्य अपि एक सम्युष्ठा कथम फलम फल इति उच्यते एक का भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेने से दोनों का फल कैसे पा लेता है इस पर कहा जाता है यंख्ये प्राप्यते स्थान तद्योगे गम्यते एकख्यम च योगं च य पश्य स पश्य यंख्य ज्ञाननिष्ठ संप्यते स्थ मोक्षाख्यम तद अपि सांख्य योगियों द्वारा अर्थात ज्ञान निष्ठा युक्त सन्यासियों द्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है ज्ञान प्राप्त ईश्वरे समर्प्य कर्मा आत्मन फल अनभिंधा अतिषंती ये ते योगि तैह अभी परमाज्ञान संयास प्राप्तिद्वारण गम्यते इति अभिप्रायः जो पुरुष अपने लिए कर्मों का फल न चाहकर सब सबकर्म ईश्वर में अर्पण करके और उसे ज्ञान प्राप्ति का उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं उनको भी परमार्थ ज्ञान रूप सन्यास प्राप्ति के द्वारा वही मोक्ष रूप फल मिलता है यह अभिप्राय है अत एकम सांख्यम योगम च यह पश्यति फलैकवा स सम्यक पश्यति इसलिए फल में एकता होने के कारण जो सांख्य और योग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है एवं तर् योगा संन्यास एवं विशिष्यते कथम तर् इदम उक्त तयस्तु कर्मसन्यासत कर्मयोग विशिष्यते पूर्वपथ यदि ऐसा है तब तो कर्मयोग से कर्मसन्यास ही श्रेष्ठ है फिर यह कैसे कहा कि इन दोनों में कर्मसन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है शुणु त्र कारण तवया पृष्ठ केवल कर्मसन्यास कर्मयोगम चिप्रेत्य तय अन्यतर क्रेयान तदनुप प्रतिवचन मैं उक्त कर्म कर्मसन्यासत कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञानपेक्ष उत्तरपथ उसमें जो कारण है सो सुनो तुमने केवल कर्मसन्यास और केवल कर्मयोग के अभिप्राय से पूछा था कि इन दोनों में कौन सा एक कल्याणकारक है उसी के अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया कि ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है ज्ञानापेक्ष संन्यासख्यमती मैं अभिप्रेता परमार्थयोग क्योंकि ज्ञान से ही संन्यास को तो मैं सांख्य मानता हूँ और वही परमार्थ योग भी है यह तो कर्मयोगो वैदिक स तादर्थ्याद योग कथम तादर्थम इति उच्यते जो वैदिक निष्काम कर्मयोग है वह तो उसी ज्ञान योग का साधन होने के कारण गौर रूप से योग और सन्यास कहा जाने लगा है वह उसी का साधन कैसे है सो कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापम अयोगत योगयुक्त मृब्रह तु गस तो पार्थिद आयोग अयोगतो योगे नीना विना कर्मयोग के सन्यास प्राप्त होना कठिन है दुष्कर है योग वैदिकेन योगयुक्त समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेन युक्तो मुनि मननादश्वरस्व मु ब्रह्म परमात्म ज्ञान परमात्म्ञानलक्षण्वाद प्रकृतः सन्यासो ब्रह्म उच्यते न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म ही परित श्रुते ब्रह्म परमार्थ सन्यासम् परमात्म ज्ञान परमास्या परालक्षण न एव क्षिप्रम एवंग्छतिनोति अतो मया कर्म योगो कर्मयोग इति तथा तो फल न चाह ईश्वर समर्पण के भाव से किए हुए वैदिक कर्मयोग से युक्त हुआ ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला मुनि ब्रह्म को अर्थात परमात्मा ज्ञान निष्ठारूप पारमार्थिक सन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है इसलिए मैंने कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है परमात्म ज्ञान का सूचक होने से प्रकरण में वर्णित संन्यास ब्रह्म नाम से कहा गया है तथा संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है यदा पुनः अयम सर, सम्यक दर्शन सम्य दर्शन प्राप, प्राप्त प्राप्तुपाय जब यह पुरुष सम्यक ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप योग युक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूतात्मभूतात्मा विशुद्धात्मा विजितात्मा सर्वूतात्मूता न लिप्यते योग योगयुक्त विशुद्धात्शुद्धसत्जिताजित जितेन्द्रिय चर्वूतात्मूतात्मा ब्रह्मादीना स्तंभपर्यता भूताचेतनों से सर्वूतात्मूतादर्शी योग से युक्त विशुद्ध अंतकरण वाला विजितात्मा शरीर विजयी जितेंद्रिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला अर्थात जिसका अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत संपूर्ण भूतों का आत्मरूप हो गया हो ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है स त्रव वर्तम लोकसंग्रहाय कर्म कुर अभी न लिप्यते न कर्म भी बद्यते तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता अर्थात कर्मों से नहीं बंधता